सर्व तत्प्रज्ञा नेत्र इस वाक्य की व्याख्या कर रहे हैं तो सर्व तत्प्रज्ञा नेत्र ये जो मूलकंडिका में वाक्य है इसमें तत् शब्द और सर्व शब्द हैं परामर्शक पूर्व में बताए गए जो स्थावर जंगम रूप से दो विभागों में विभक्त प्राणी उनके अवंतर चार प्रकार हो जाते हैं जंगम तीन प्रकार के हैं और स्थावर एक प्रकार का है जंगम है अंडज जरायुज और स्वेदज इन तीनों का जंगम कोटि में अंतर्भाव होता है और उद्भिज का अंतर्भाव होता है स्थावर में इसलिए स्थावर योनी का मतलब हुआ उद्भिज और उदभीजों में भी अवान्तर कई एक वेद है जितनी प्र, जितने प्रकार के वनस्पति वृक्ष औषधियां हैं वे सब आते हैं स्थावर कोटि में और जंगम कोटि में ये तीनों इनमें जो इनसे भी लेना है जो कार्यक्रम संघात है इनके प्राणियों के इन स्थावर जंगम शब्द के वाचार्थ में दो का प्रवेश है ना केवल जड़ भी ये नहीं है और केवल चेतन रूप भी नहीं है जड़ चेतन उभय रूप है स्थावर जंगम प्राणी उसमें से जो चेतन है वह तो प्रज्ञा नेत्र है यानी प्रज्ञा नेत्र में प्रज्ञा पदार्थ है और ये इनकी उपाधि जो है जड़ कार्यक्रम संघात रूप तथा तो इनके उपादान कारण भूत जो पंचभूत यानी भूत भौतिक ये उपाधि है इनको भी शब्द से ग्रहण करके बताया गया कि रूप ही है और प्रज्ञा नेत्र में प्र... प्रज्ञा शब्द का अर्थ है प्रज्ञप्ति यानी प्रकृष्ट ज्ञान वो है प्रत्यक्ष चैतन्य अनात्मा मात्र का अधिष्ठान रूप चैतन्य और नेत्र शब्द का अर्थ है नियते इति नेत्रम ऐसी उत्पत्ति करने से सत्ता प्रापक एवं आपका प्रेरक ने प्रवर्तक नेत्र शब्द का अर्थ है तो इन प्राणियों को सत्ता स्पूर्ति प्रदान करने वाला तथा इन प्राणियों इन प्राणियों को अपने अपने व्यापारों में प्रवृत्त करने वाला ये अर्थ निकलेगा नेत्र शब्द का और प्रज्ञा ये विशेषण है नेत्र का नेत्र का अर्थ है सत्ता प्रापक और प्रवर्तक किनका तो शब्द से परामृष्ट जो द्वि राशि में विभक्त जगत है स्थावर जंगम और अंड उनके अवांतर चार भेद ये सारा भूत भौतिक जगत का सत्ता प्रापक एवं सारे जगत का प्रवर्तक वो कौन है तो प्रज्ञा है यानी प्रज्ञान है चेतन है अंतर्यामी है तो इस प्रकार प्रज्ञा नेत्र में बहुरी समास करते हैं तो अर्थ निकलता है प्रज्ञा यानी प्रज्ञान प्रत्यकात्मा है नेत्र अर्थात सत्ता प्रापक एवं प्रवर्तक जिसका वो है जगत उसे कहा जाएगा प्रज्ञा नेत्र तत्सर्वम और तत्सर्वम शब्द से ग्रहण करना है भूत भौतिक जगत को तो ये भूत भौतिक जगत प्रज्ञा नेत्र है ऐसा तत् आ, ये जो है यच्च स्थावरम अचलम इसके आ, इसके पास में तत्सर्व यश एवं ऐसी ऐसा ओ करके क्या नाम अध्यार करके अर्थ बताया था कि एक तो ये सारा जगत भी कार्य होने के कारण चारंभनम विकारो नामध्येयम इस न्याय से कैसा है तो अपने कारण रूप प्रज्ञान से अतिरिक्त नहीं है बाध अर्थ में समनाधिकरण मान करके और आगे कहा कि सर्वम तद अशेषत प्रज्ञा नेत्र वो सारा का सारा प्रज्ञा नेत्र है जगत प्रज्ञान ही इसका सत्ता एवं प्रवृत्ति का प्रेरक है और सत्ता प्रदायक है प्रज्ञा नेत्रम की उत्पत्ति करते हुए भाष्य में बताया गया था प्रज्ञप्ति ही प्रज्ञा ये पूर्व प्रज्ञा नेत्र इसमें समास है समास अंतर्गत जो प्रज्ञा शब्द है पूर्व पद उसका विग्रह है प्रज्ञप्ति ही प्रज्ञा और प्रज्ञप्ति का अर्थ है प्रज्ञान भावार्थ में अति प्रत्यय होने से और भावार्थ में ल्युट प्रत्यय करेंगे तो प्रधा, उपसर्ग पूर्वज्ञा धातु से प्रज्ञान बनेगा तो इस प्रकार ये प्रज्ञप्ति शब्द और प्रज्ञान शब्द पर्याचक होगा और ये प्रज्ञा इस शब्द के अर्थ होंगे प्रज्ञा प्र नेत्र पद की उत्पत्ति कर रहे हैं प्रज्ञा नेत्र इसमें बहुरी समास होने से नेत्र शब्द है उत्तर पद प्रज्ञा शब्द है पूर्व पद तो नेत्र पद की युत्पत्ति है कि यते इति नेत्रम। तो अर्थ में नीय प्रापणे धातु सेष्टन प्रत्यय करके नेत्र शब्द बना तो उसका अर्थ निकलेगा सत्ता प्रदायक एवं प्रवर्तक ये नेत्र शब्द का अर्थ है प्रज्ञा शब्द का अर्थ कर दिया था प्रज्ञप्ति प्रज्ञा और वो रूप प्रज्ञा अर्थात प्रज्ञान कौन है तो कहा तच और ये भाष्यकार भगवान को इसलिए लिखना पड़ा प्रज्ञान शब्द प्रज्ञान पदार्थ ब्रह्म ही है ऐसा इसलिए लिखना पड़ा कि किसी ने शंका की कि जगत का सत्ता प्रापक एवं प्रवर्तक के रूप में तो उपनिषदों में ब्रह्म बताया गया न कि प्रज्ञान पदार्थ और आप यहां पर बता रहे हो प्रज्ञान को जगत के सत्ता प्रदायक के रूप में एवं प्रवर्तक के रूप में इसलिए यह उपनिषद विरुद्ध व्याख्या आपकी प्रतीत हो रही है प्रज्ञा नेत्र इस पद की जो व्याख्या आप कर रहे हो प्रज्ञा है नेत्र जिस जगत का उस जगत को कहा जाएगा प्रज्ञा नेत्र ऐसा बहुरी समास करके प्रज्ञा को ही आप नेत्र पदार्थ यानी ने जगत का सत्तादायक एवं प्रवर्तक के रूप में बता रहे हो जबकि उपनिषद है ब्रह्म को जगत का सत्ता प्रदायक एवं प्रवर्तक के रूप में बताती है इसलिए उपनिषद विरुद्ध आपकी व्याख्या है ये आशंका किसकी होगी जो प्रज्ञान पदार्थ को और ब्रह्म पदार्थ को अलग अलग मानता हैं वो कौन मानेंगे सांख्य जो आत्मा को चेतन मानते हैं असंग मानते हैं किंतु नाना मानते हैं तो उनके दृष्टि में ये प्रज्ञान पदार्थ है आत्मा और शेषवर सांख्य जो है उनके वे मानते हैं ब्रह्म को भी दोनों में अंतर है इतना ही सांख्यों के मत में जो प्रज्ञान पदार्थ होगा आत्मा उसे अष्टांग योग की साधना से पंच क्लेशों से रहित होना पड़ता है अविद्या राग द्वेश आ, अस्मिता ये जो दोष है ये रहते हैं स्वभावतः आत्मा में और परमात्मा स्वभावतः इन पंच क्लेषों से रहित है परमात्मा में न तो अविद्या है न तो परमात्मा में राग है न द्वेष है न आ, अस्मिता है न अभिनिवेश है अजीव में ये स्वभाव तो रहते है जीवात्मा में और जो जीवात्मा अष्टांग योग की कई जन्मों तक साधना करते करते करते इन पंच क्लेशों से रहित हो जाता है योग साधना से वह असंग ब्रह्म रूप असंग प्रज्ञान पदार्थ कहलाता है मुक्त हो जाता है लेकिन उनके दृष्टि में प्रज्ञान पदार्थ और ब्रह्म पदार्थ एक नहीं है शेषवर सांख्य जो योगी है वो स्वभाव तो दोनों का भेद मानते हैं इसलिए उनकी ये शंका रहेगी कि उपनिषदों में जगत के सत्ता प्रदायक एवं स्पूर्ति क्या नाम प्रेरक के रूप में ब्रह्म का कथन है न कि प्रज्ञान पदार्थ का और आप यहां पर प्रज्ञान पदार्थ को ही सत्ता स्पूर्ति प्रदायक बता रहे हो इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान को लिखना पड़ा तत्म तत्व तच्य में तत्शब्द का अर्थ है प्रज्ञान जो प्रज्ञा नेत्र में प्रज्ञा पदार्थ है प्रज्ञान वह उसी को उपनिषदों ने ब्रह्म शब्द से कहा है ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्रकृत प्रज्ञान के लिए ही है उपनिषदों में इसलिए ब्रह्म पदार्थ और प्रज्ञान पदार्थ कोई अलग अलग नहीं है ब्रह्म शब्दार्थ ही प्रज्ञान है ये तच ब्रह्म इसका अर्थ निकलेगा तो प्रज्ञ नेत्रम यश तदीदम प्रज्ञा नेत्र तदम शब्द से ग्राह्य है समस्त जगत तो समस्त जगत तो प्रज्ञा नेत्र है का मतलब प्रज्ञान ही समस्त जगत को सत्ता प्रदा, प्रदान करने वाला है और समस्त जगत का प्रेरक है अब दूसरा वाक्य है मूल में इसकी व्याख्या तो टीका में टीकाकार ने की थी न तच ब्रह्म और इसके बाद में वेदांत में भी जब प्रज्ञानम ब्रह्म ये वाक्य है उपनिषदों में तो इसमें दो पद है ना तो इसलिए निश्चित है दो पदार्थ होने चाहिए प्रज्ञान पदार्थ एक प्रज्ञान पद का अर्थ और दूसरा ब्रह्म पदार्थ और इन दोनों का जो अन्वय होगा वह वाक्यार्थ होगा तो कुल मिलकर के तीन पदार्थ होंगे ना प्रज्ञानम ब्रह्म इसमें एक होगा प्रज्ञान पदार्थ एक होगा ब्रह्म पदार्थ इनको कहा जाएगा पदार्थ के रूप में और वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम के नियम के अनुसार प्रज्ञान पदार्थ का ज्ञान और ब्रह्म पदार्थ का ज्ञान कारण हो जाएगा और कार्य होगा प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य का जो अर्थ ज्ञान और इन दोनों का प्रज्ञान पदार्थ का और ब्रह्म पदार्थ का आपस में संबंध होगा मुख्य सामानाधिकरण्य मानकर के ऐक्य रूप संबंध पदार्थों का परस्पर अन्वय वाक्यार्थ कहलाता है ना और नन्वय शब्द का अर्थ है संबंध तो वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का जो परस्पर संबंध है वह है वाक्यार्थ तो प्रज्ञान पदार्थ और ब्रह्म पदार्थ इन दोनों का आपस में ऐक्य रूप संबंध होगा दोनों एक है ये बताया जाएगा वो हो जाएगा वाक्यार्थ तो इसलिए ये प्रज्ञान पदार्थ प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यार्थ ज्ञान के उपयोगी यानी प्रज्ञान पदार्थ तथा ब्रह्म पदार्थ के ऐक्य ज्ञान उपयोगी होगा प्रज्ञान पदार्थ का ज्ञान और ब्रह्म पदार्थ का ज्ञान इसके लिए प्रज्ञान पदार्थ बताने वाला मूल का ग्रंथ कहां से कहां तक है और ब्रह्म पदार्थ को बताने वाला ग्रंथ कहां से कहां तक है इसका विभाग करके टीकाकार बता रहे हैं यदवा इत्यादि पक्षांतर में तो कहते इस खंड के प्रारंभ में जो कोयम आत्मा ये आरंभ वाक्य है कोयम आत्मा उपासमहे यहां से लेकर के येते सर्वे देवा यहां तक का जो वाक्य है यानी प्रथम कंडिका पूरी द्वितीय कंडिका भी पूरी और तृतीय कंडिका के शुरू वाले चार वाक्य एष ब्रह्मा येष इंद्र एष प्रजापति ये ते सर्वे देवा यहां तक के ये तृतीय कंडिका के प्रारंभ के चार वाक्य इतने ग्रंथ को माना जाएगा प्रज्ञान पदार्थ का प्रतिपादक ग्रंथ ये अमांतर वाक्य है उपनिषद में आए हुए जो वाक्य हैं उनके दो भेद हैं ना महावाक्य अंतर वाक्य महावाक्य महा कहा जाता है तत्त्वम पदार्थ के ऐक्य को बताने वाले वाक्यों को महावाक्य कहा जाता है और महावाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थ को बताने वाले जो वाक्य हैं उनको कहते हैं वाक्य। तो महावाक्य में प्रयुक्त यहां पर महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म और इस प्रज्ञानम पदार्थ को बताने वाला वाक्य अवंतर वाक्य कहलाएगा ब्रह्म पदा केवल ब्रह्म पदार्थ को बताने वाला वाक्य भी अवान्तर वाक्य कहलाएगा और महावाक्य होगा प्रज्ञान पदार्थ तथा ब्रह्म पदार्थ के संबंध को बताने वाला वाक्य महावाक्य होगा तो यहां अवांतर वाक्य प्रज्ञान पदार्थ को बताने वाला हुआ कोयम आत्मा यहां से आरंभ करके येते सर्वे देवा यहां तक का इसलिए लिखते हैं कि येते सर्वे देवा इत्यंतम पदार्थ शोधनार्थम तो इत्यंतम श्रुति वचनम ऐसा ऊपर से जोड़ देना इत्यन्तम यह नपुंसकलिंग प्रयोग किया है न इसलिए वचन यह नपुंसकलिंग लेना यदि पुलिंग होता तो वेद तो स्त्रीलिंग होता तो श्रुति इत्यंतो वेद और इत्यंतम वेद वचनम ऐसे लगाना तो कोयम यहां से आरंभ करके सर सर्वे देवा तक का वेद तुम पदार्थ का शोधन करने वाला है इसलिए तुम पदार्थ शोधन के लिए है ये अर्थ निकलेगा तुम पदार्थ शोधनाथम का अर्थ तत्वसी वाक्यागत त्व पदार्थ ही प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञान पदार्थ हो जाएगा इसलिए तव पदार्थ शोधनार्थ कहो या प्रज्ञान पदार्थ शोधनार्थ कहो तो प्रज्ञान पदार्थ को बताया गया वहां तक ये ते सर्वे देवा तक और बाद में जो वाक्य आए इमानी च पंचभूता यहां से प्रारंभ करके ये प्रज्ञा प्रतिष्ठा सर्वस्य जगतः ये प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म के पहले एक वाक्य आता है प्रज्ञा प्रतिष्ठा तो ये जो प्रज्ञा प्रतिष्ठा वाक्य है मूल कंडिका में यहाँ तक का श्रुति ग्रंथ श्रुति वचन तत्पदार्थ को बताने वाला है इसलिए कहा गया इमानीच इत्यादि प्रतिष्ठा तत्पदार्थ तत्पदार्थन सोधन, शोधनार्थम ये भी अवान्तर वाक्य माना जाएगा तो प्रज्ञानम ब्रह्म के पूर्व में इस खंड में जितने वाक्य आए वे सब अवान्तर वाक्य है कुछ वाक्य बता रहे हैं प्रज्ञान पदार्थ को कुछ वाक्य बता रहे हैं ब्रह्म पदार्थ को ये यहां पर कहा गया तो इससे क्या निकल आया है? ये दो पक्ष करने से ग्रंथ का दो विभाग कर दिया यहां से यहां तक के ग्रंथ से प्रज्ञान पदार्थ और यहां से यहां तक के ग्रंथ से ब्रह्म पदार्थ बताया जा रहा है ऐसा कहने से प्रज्ञा नेत्र इस पद के व्याख्यान में क्या अंतर पड़ा वो अंतर बता रहे हैं आगे कि तत्र पक्षे प्रकृष्टम ज्ञानम प्रज्ञानम इति तत्पदार्थो ब्रह्म उच्यते तो प्रज्ञा नेत्र में ये ये ग्रंथ तो ये प्रज्ञा नेत्रम पद कहाँ आया तत्पदार्थ का ज्ञापन करने वाला जो श्रुति ग्रंथ है उसी में आया ना तत्पदार्थ शोधन कहा से प्रारंभ हुआ तत्पदार्थ शोधन इमानी च पंचभूता सर्व एते देवा इसके बाद में जो आया इमानीच पंचभूतानी यहां से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहां तक के ग्रंथ को माना गया ब्रह्म पदार्थ का प्रतिपादक हम मूल गंडिका को देखो ना तो उसमें इमानीचे से शुरू हुआ है ना ब्रह्म पदार्थ का प्रतिपादन और वही ब्रह्म पदा ब्रह्म पदार्थ को बताने वाले ग्रंथ में ही तत्सर्व प्रज्ञा नेत्र वाक्य आया कि नहीं ये वाक्य आने के कारण प्रज्ञा नेत्र में प्रज्ञा पदार्थ ब्रह्म ही हो जाएगा प्रज्ञा नेत्र में व्याख्या प्रज्ञा पद की करेंगे प्र, प्रज्ञप्ति ही प्रज्ञा यानी प्रज्ञानम अरे प्रज्ञान कौन होगा ब्रह्म ही होगा तो प्रज्ञान है नेत्र यानी सत्ता प्रदायक तथा प्रवर्तक इस समस्त जगत का ऐसा कहने से वह प्रज्ञान पदार्थ तत्पदार्थ ही होगा तत्व तत्वमसी तो वाक्यांतर्गत और प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यांतर्गत ब्रह्म पदार्थ ही होगा इसलिए वो उपनिषदों में जगत के सत्ता प्रदायक के रूप में एवं प्रवर्तक के रूप में ब्रह्म को कहा गया यहां पर आप प्रज्ञान को बता रहे हो ये उपनिषद विरुद्ध प्रतीत हो रहा है ये जो आशंका है ना ये आशंका नहीं रहेगी इस अभिप्राय से वाक्य लिखा कि तत्र तत्र यानी तस्वीन पक्ष और तस्वीन पक्ष से लेना है ये द्वितीय पक्ष जब हम तत्पदार्थ का शोधन करने वाला इमानी पंचभूतानि से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहाँ तक के वाक्य को मानते हैं तो इस पक्ष में प्रकृष्ट ज्ञानम प्रज्ञानम तत्पदार्थो ब्रह्म उच्यते तो तत्पदार्थ रूप ब्रह्म को ही प्रज्ञा नेत्र में प्रज्ञा पदार्थ बताएगा प्रज्ञा ये पद बताएगा इसलिए कोई उपनिषद विरोध नहीं है आगे है पंचभूतानि टीका में ही पंचभूता स्थावरा प्रज्ञा नेत्र ब्रह्म नेत्र तो पंचभूतों से लेकर के स्थावर पर्यंत संपूर्ण जगत कैसा है तो प्रज्ञा नेत्र है प्रज्ञा नेत्र है का मतलब निकलेगा ब्रह्म नेत्र है ब्रह्म नेत्र का अर्थ निकलेगा हा ब्रह्म है नेत्र यानी सत्तादायक तथा प्रवर्तक जिस जगत का आकाशादी पंचभूत तथा भौतिक जगत का आप सत्तादायक एवं प्रवर्तक ब्रह्म है प्रज्ञा नेत्रम शब्द का अर्थ निकलेगा आगे हैं भाष्य में प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम ये मूल में वाक्य आता है ना प्रज्ञा नेत्र प्रज्ञाने, प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम तो प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम ये जो मूल में आया हुआ वाक्य है उसकी व्याख्या कर रहे भास्कर भगवान कि ब्रह्म प्रज्ञाने ब्रह्मी उत्पत्ति स्थिति लय कालेम प्रज्ञाश्रयर्थ प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम का अर्थ निकलेगा प्रज्ञाने प्रज्ञाश्रय प्रज्ञाश्रय कौन पंच महाभूत तथा भौतिक जगत ये प्रतिष्ठित है का मतलब प्रज्ञानाश्रय है तो प्रज्ञाने इत्यादि का अवतरण है टीका में पंचभूतादि एक गया पंचभूता सतया सत्य, सर्वस्यापि प्रज्ञाने त्व इति प्रज्ञ प्रतिष्ठित तद प्रज्ञाने तदव्याच्छ तो प्रज्ञा के सत्ता से ही सारा जगत सत्तावाह है तो प्रज्ञा सर्वस्यापि सत्तावत्व इसमें सर्वस्य इस पद से लेना आकाशादि पंचभूतों से लेकर के स्थावरांत संपूर्ण जगत प्रपंच मात्र ये सर्वस्व शब्द से लेना तो सार, सारा प्रपंच कैसा है सत्तावान प्रतीत हो रहा है तो सारे प्रपंच में जो सत्तावत्व है वह सत्तावत्व उसका स्वतः नहीं है सत्तावत्व यानी सत्ता तो सारे प्रपंच की सत्ता स्वतः नहीं है अपितु अग्ञा के सत्ता से जगत की सत्ता है सत्ता सापेक्ष सत्तावान जगत है। तो प्रज्ञा सर्वस्यापि सर्वी सत्तावत्व साधय प्रज्ञ इति उक्त तो यही बात सिद्ध करने के लिए प्रज्ञा सत्ता सापेक्ष सत्तावत्व जगत में सिद्ध करने के लिए प्रज्ञा ने प्रतिष्ठितम यह वाक्य है ये वाक्य बता रहा है प्रज्ञा की सत्ता से सत्तावान संपूर्ण प्रपंच है और तदव्या चे इस वाक्य की व्याख्या भगवान भाष्यकार करते हैं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम इत्यादि से प्रज्ञाने ब्रह्मणि उत्पत्ति स्थिति लय कालेश तो प्रज्ञान में ही यह जगत प्रतिष्ठित है कब प्रतिष्ठित है उत्पन्न होने के बाद स्थिति काल में क्या ऐसा नहीं तीनों कालों में तो उत्पत्ति काल में भी स्थिति काल में भी और लय काल में भी उत्पत्ति स्थिति लय में दोनों समास काल पद के साथ ऋष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो दोनों के अंत में सूर्यमान काल पद का अन्वय तीनों के साथ होगा उत्पत्ति काले स्थिति काले लय काले ब्रह्मणी प्रतिष्ठितम कौन ये सारा जगत अर्थात तो प्रज्ञा आश्रय ही सारा जगत है तो प्रज्ञा आश्रयम इत्यर्थ उत्पत्ति स्थिति लय काल में जगत का आश्रय प्रज्ञा ही है यानी ब्रह्म ही है प्रज्ञा शब्द का अर्थ है ब्रह्म तो प्रज्ञा ने प्रतिष्ठितम के बाद में मूल में आता है प्रज्ञा नेत्रो प्रज्ञा नेत्रो अयम लोक ये वाक्य आता है नूल कंडिका में प्रज्ञा प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम के बाद में प्रज्ञा नेत्रो लोक ये आया फिर आता है प्रज्ञा प्रतिष्ठा तो अब ये प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम की व्याख्या हो गई प्रज्ञा लोकह लो इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं भास्कर भगवान प्रज्ञा लोकह इससे इसका उत्तरण है टीका में कि न प्रज्ञा कवल प्रज्ञास सत्वम सर्वस्य किंतु प्रवृत्ति प्रवृत्तिर तदधीना प्रज्ञा नेत्र इति तो कहते हैं केवल प्रज्ञा यानी ब्रह्म की सत्ता से यह संपूर्ण जगत ऐसी बात नहीं ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान संपूर्ण जगत, सत्ता जगत है इतनी मात्र बात नहीं और भी है वो क्या है तो ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का प्रवर्तक भी है ये दिखाने के लिए ये प्रज्ञा नेत्रो लोक ये वाक्य है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि किंतु प्रवृतिरपी अधिना एव तो प्रवृतिरपी तद अधिना एवं तो में तत् शब्द से ग्रहण करना है प्रज्ञा को तो जगत की प्रवृत्ति भी प्रज्ञा के अधीन है यानी ब्रह्म के अधीन है अर्थात ब्रह्म ही जगत का प्रवर्तक भी है इस अभिप्राय से ये लिखते हैं प्रज्ञा नेत्रो लोक पूर्ववत तो ये जो लोक है याने चराचर जगत है वह प्रज्ञा नेत्र है तो पूर्व का मतलब प्रज्ञा नेत्र तत्सर्वम यहाँ पर ने जैसा प्रज्ञा नेत्र पद का अर्थ किया था ऐसा ही अर्थ प्रज्ञा नेत्र यहां इसका भी करना यह ये पूर्ववत का अर्थ निकलेगा यदि तो पुनरुक्ति दोष होगा इसलिए प्रज्ञा चक्षुर ये प्रज्ञा नेत्रम का अर्थ करते हैं ये लोक कैसा है तो प्रज्ञा चक्षु है प्रज्ञा चक्षु का अवतरण है टीका में लोक शब्द का पहले अर्थ करते हैं कि सर्व जगत इत्यर्थ लोकह शब्द का अर्थ कर दिया सर्व जगत अच्छा पूर्ववत का अर्थ कर दिया नियते इति नेत्रम नीयते इति अनेवर्तकर्थ तो नियते इति नेत्रम ऐसी उत्पत्ति करने से अर्थ निकलेगा नियपण धातु का प्रवर्तक भी प्रापण अर्थ में जो निये धातु है उसका अर्थ करण अर्थ में लुट करके करते हैं तो अर्थ निकलेगा प्रवर्तित सारे जगत को जो प्रवृत्त कर रहा है कौन वो ब्रह्म ही करता है इसलिए प्रवर्तक ही अर्थ निकलेगा नेत्र शब्द का यदि तब तो क्या हो जाएगा पुनरुक्ति दोष होगा पहले जो पहले भी अर्थ यदि हम नियते प्रवर्तित ऐसा करते हैं जो शुरू में बताया भी था प्रज्ञा नेत्रम के व्याख्यान के समय टीका में दो अर्थ किए थे ना निय प्रापण धातु के सत्ता प्रदायक नेत्रम का अर्थ और प्रवर्तक तो इसलिए यहां पर ये बता रहे हैं कि यदवा पूर्व नेत्र शब्देन सर्वस्य सत्ता व्यापार हेतु उत्तम इधानी सर्व स्फुरणेतुअपी अयम एवं उच्यते तो यदवाने पक्षांतर है नेत्र शब्द का अर्थ बदल रहा है पहले दोनों अर्थ किए थे उनमें से एक ही अर्थ पहले समझना सत्तादायक ये नेत्र शब्द का अर्थ होगा और यहां पर नेत्र शब्द का अर्थ हो जाएगा स्पूर्ति प्रदायक तो ये कह रहे हैं कि पूर्वम नेत्र शब्द न सर्वस्व सत्ता व्यापार हेतुत्व उत्तम सत्तारूप व्यापार का कारण बताया गया ब्रह्म को प्रज्ञान पदार्थ को इदानीम सर्वस्य स्फुर हेतु अपि अयम एवं और इदानी मैंने प्रज्ञा नेत्र इस पद की व्याख्या के अवसर पर यह बताया जा रहा है कि सारे जगत के स्फुरन का हेतु भी यह ब्रह्म पदार्थ ही है अयम य से यह प्रज्ञा पदार्थ ही और प्रज्ञा पदार्थ होगा ब्रह्म इति्यते प्रज्ञाचक्षुर्वा सर्व एव लोकः ये सारा लोक यानी प्रपंच प्रज्ञा चक्षु है प्रज्ञा चक्षु है का अर्थ है प्रज्ञा ही समस्त जगत का चक्षु यानी स्फुर हेतु है चक्षु शब्द से लेना स्पुर हेतु को स्पुर कहते हैं ज्ञान को अचक्षु है ज्ञान का हेतु तो सारे जगत का स्पूर्ति प्रदायक कौन है ब्रह्मी ये यहां पर बताया गया प्रज्ञा अयन प्रज्ञा नेत्रो लोकह इसमें प्रज्ञा नेत्र की व्याख्या करते समय अब थोड़ी टीका है चक्षु शब्द का अर्थ बताते हैं टीकाकार कि चक्षु रीति स्पुरणम इत्यर्थ चक्षु शब्द का अर्थ है स्फुरन और स्फुरन में करण अर्थ में प्रत्यय समझना तो प्रज्ञा चक्षु यानी प्रज्ञा स्पुरम इदम जगत ऐसा ऊपर से लगा देना तो ये सारा जगत प्रज्ञास्पुर है का मतलब ब्रह्म से ही स्पुरित हो रहा है ब्रह्म इस जगत का स्पूर्ति हेतु है स्पूर्ति कहा जाता है प्रकाश को अवभाषक को तस्य भाषा सर्वमिदम विभाती यह श्रुति यही बता रही है कि ब्रह्म के ही स्वरूपभूत प्रकाश से प्रकाशमान है ये सारा जगत उसे यहां पर सर्वलोक शब्द से प्रज्ञा लो, नेत्रोलोक शब्द से बताया गया आगे है प्रज्ञा प्रतिष्ठा सर्वस्य जगत इसका अवतरण टीका में है इव प्रज्ञानस्यापि जगत प्रज्ञाना स्वप्रकाशत्वात् प्रतिष्ठन आशंक्यश्वात्व प्रतिष्ठन प्रतिष्ठन आश्रयांतरावाच्च न्याह प्रज्ञा प्रतिष्ठा इति तो किसी ने ये शंका की कि जगत इव प्रज्ञान्यातिष्ठीन तो जैसे आकाशादिभूत एवं भौतिक स्थावर जंगम शरीर इनकी सत्ता एवं स्पूर्ति स्वतः नहीं है अभी तुम जगत जगत से अन्य जो ब्रह्म है प्रज्ञान पदार्थ है तदाधीन है प्रज्ञाधीन जगत की सत्ता और स्पूर्ति है जैसे ये वह शब्द उदाहरण के लिए है यथा ऐसे ही प्रज्ञान की भी सत्ता एवं स्पूर्ति मान ली जा अन ही तो प्रज्ञान श्यापी स्फुरन प्रतिष्ठ अनधीन स्पुरन है ज्ञान तो जगत का ज्ञान जैसे प्रज्ञान के अधीन है ऐसे प्रज्ञान का ज्ञान भी प्रज्ञान से अतिरिक्त अन्य किसी के अधीन माना जाए यानि जगत के तरह प्रज्ञान को भी परप्रकाश्य माना जाए ये शंका और है और जगत की प्रतिष्ठा यानी सत्ता स्थिति जैसे दूसरे के अधीन है प्रज्ञान के अधीन है ऐसे प्रज्ञान को भी जो सत्ता है वह किसी अन्य से प्राप्त हो रही है ऐसा माना जाए प्रज्ञान स्वतः सत्ताक नहीं है और स्वतः स्पुरन भी प्रज्ञान का नहीं है अपितु जगत के तरह अन्याधीन है इस प्रकार की आशंका किसी ने की इसका उत्तर देने के लिए प्रज्ञा प्रतिष्ठा ये वाक्य है इसी अभिप्राय से लिखते हैं कि तस्ट टीका में टीकाकार यानी प्रज्ञा प्रतिष्ठा इस वाक्य से उत्तर जिस अभिप्राय से दिया जा रहा है वो अभिप्राय स्पष्ट कर रहे हैं कि तस् सोप्रकाशत्वात तस् शब्द से लेना प्रज्ञानस्य प्रज्ञान रूप जो ब्रह्म है वह कैसा है स्वप्रकाश है यानि भांत है प्रकाशमान है तो स्वप्रकाश होने से यानि स्वयं भासमान होने से उसे अन्य की आवश्यकता नहीं है सूर्य को जैसे अपने भास के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है वह प्रकाश स्वरूप होने से स्वयं भाष रहा है ऐसे ब्रह्म भी चेतन प्रकाश स्वरूप होने से स्वयं भाषित होगा उसे भाषित होने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी और स्वमहिमे प्रतिष्ठित तो वो नारद जी ने सनत कुमार जी को कहा कि यौवय भूमा तत्सुखम इस वाक्य से भूमा को सुखस्वरूप बताया तो सुखरूप होने सुखरूप जो भूमा है यानी ब्रह्म है वह किसमें प्रतिष्ठित है ये जो नारद जी का सनत कुमार जी के प्रति प्रश्न है तो सनत कुमार जी ने कहा वह कहीं पर भी प्रतिष्ठित नहीं है और यदि उसे प्रतिष्ठित मानना ही है तो स्व महिमनी प्रतिष्ठितम ये उत्तर दिया है सनत कुमार जी ने नारद जी के प्रश्न का कि वह स्व महिमा में प्रतिष्ठित है और स्व महिमा इसमें महिमा शब्द का अर्थ है स्वरूप इसलिए स्वमहिमनी का अर्थ निकलेगा स्वस्वरूपे तो ये सुखस्वरूप ब्रह्मा अपने स्वरूप में ही अवस्थित है यानी स्वतः सत्ताक है उसकी सत्ता किसी अन्य के अधीन नहीं है वह किसी के आश्रित नहीं है वो सर्वाश्रय है और स्वतः स्वयं निराश्रय है यानी अपने से अतिरिक्त किसी आश्रयांतर से रहित है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि स्वमहिम प्रतिष्ठितत्व न आश्रयांतरा भावाच्य और उसका कोई दूसरा आश्रय न होने से नैव तो ये नहीं कहा जा सकता कि जगत जैसे अपने से अन्य प्रज्ञान के अधीन स्पुरन वाला है और सत्ता वाला है ऐसे ब्रह्म भी अपने से अतिरिक्त किसी अन्य के अधीन स्पुरन वाला यानि पर प्रकाश्य होगा एवं अन्य सत्ता से सत्तावान होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता इस अभिप्राय से लिखा प्रज्ञा प्रतिष्ठा तो प्रज्ञा यानी प्रज्ञान प्रज्ञान यानी ब्रह्म ये सर्वस्य जगत प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ निकलेगा स्पूर्ति प्रदायक लय आधार भी लय अधिष्ठान है संपूर्ण जगत का तो इस प्रकार ब्रह्म ही जगत के उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है अधिष्ठान है और अधिष्ठान है उसे कहा जाता है ब्रह्म ये तो वह ईमानी भूता निजायते ये न जाता निजीवती ये अभिसंविशंति तद्रह्म यह वाक्य ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बताता है उत्पत्ति उत्पत्ति की स्थिति जिसमें है वो ब्रह्म है तो यहां पर प्रज्ञान पदार्थ में जगत की उत्पत्ति स्थिति लयाधिष्ठान बताया गया वह उत्पत्ति स्थिति लयाधिष्ठान जगत का ज्ञापन कर रहा है कि जो प्रज्ञान जगत की उत्पत्ति लय उत्पत्ति स्थिति लय का अधिष्ठान है वह ब्रह्म ही है इस प्रकार ये इसलिए कहा कि सर्वस्व जगत प्रतिष्ठा प्रज्ञा प्रतिष्ठा यानी लय अधिष्ठान संपूर्ण जगत लीन किस में होता है प्रज्ञान में होता है और वह प्रज्ञान कौन है ब्रह्म है इस प्रकार ये ब्रह्म पदार्थ का शोधन होगा और वाक्यार्थ आगे बताया जा रहा है तस्मात प्रज्ञानम ब्रह्म इसे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल